द्वा संख्या दो के बाद पूरब दिशे दो भाई जहां धनुमख हित भूमि बनाई अति बेस्तार चारु गारीमल वेदिकारु चि समारीशाला प्रचे जहां बैठ मही महिपाला तेह पाछे समीप चहु अपर मंच मंडली बिलासा कछुक मूच सब भांति सुहाई सब सुहाई बैठी नगर लोग जहां जाई बैठे नगर लोग जाई इनके निकट विशाल सुहाये धवल धाम बहुबरन बनाए जा बैठे देख सब नारी बैठे दे कहीं सब नारी यथा जोग निज कुले अनुहारी बालक कहीं कहीं मृदु बचना, बचना। सादर प्रभु ही दिखा वहीं रचना सब में से प्रेम बस मनोहर गात सब में से प्रेम बस पर मनोहर गात कन पुल कही अति हर सिय देखी देखी दो दे भा है है सियावर रामचंद की राम की की अब स्मरण करें भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी में मार्ग से होते हुए जा रहे हैं वहाँ आसपास भवन है उनसे खिड़कियों से होकर के स्त्रियों ने भगवान राम को देखा लक्ष्मण जी को देखा तो उनके संबंध में वो आपस में बातचीत करने लगी उसे भगवान राम की महिमा का ज्ञान हुआ कि भगवान राम सुंदर तो नहीं है ऐश्वर्य निधान भी हैं बलशाली भी हैं और उन्होंने बड़े महान कार्य किए हैं उनका भी सब चर्चा करते रहे भगवान की दिव्यता का भी वर्णन किया कि भगवान जो है कोई साधारण पुरुष नहीं है दिव्य पुरुष है वो महान है परमात्मा स्वरूप है उसका संकेत उनके बातों के, के मालूम हुआ जब तक वो सब बातें करती हैं मार्ग में तब तक ये भगवान राम नगरी एक तरफ से पार करते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं ये जब भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे हैं तब पश्चिम दिशा की ओर से गए नगर मिला ठहरे भी तो उसी पश्चिम दिशा की ओर ही वहीं पर उसी दिशा में वहां ठहरने की व्यवस्था भी हुई नगर में जब प्रवेश किया तो वो पूर्व की तरफ नगर में चलने लगे चलते चलते नगर के दूसरे किनारे निकल गए पूरा नगर पार करते हुए अंत तो में जब पूर्व दिशा में पहुंचे तो वहां पर यज्ञ शाला रची गई थी जहां पर धनुष यज्ञ होना था उसकी व्यवस्था थी तो उस स्थान तक पहुंच गए जाते जाते तो पूर्व पूरा दिशा गए दो भाई पुर जन्पुर जनकपुर के जनकपुर के पूर्व की दिशा में दोनों भाई पर वहां पहुंच गए और जहां धनुमख हित तो भूमि बनाई जहां पर धनुमख मन धनुष्य के लिए जहां पर की भूमि तैयार की गई थी वहां पर पहुंचे भूमि तैयार की मन मैदान में धनुष्य का कार्यक्रम होना था खुले स्थान पर लेकिन वहां पर व्यवस्था स्टेडियम जैसी व्यवस्था बनाई गई थी जैसे आजकल खेल के मैदान बनायी जाती मैदान और चारों तरफ जो है उसके बैठने की व्यवस्था होती है। वैसे करके वो स्थल बनाया गया तो अति विस्तार चारों गजढी जहाँ पर वो धनुष इत्यादि रखना था भूमि के ऊपर तो बहुत दूर तक बड़ी लंबी चौड़ी एक जो है वो भूमि तैयार की गई संतल भूमि तैयार की गई गज ढारी ढाल के मैंने उसको मैंने पक्की बनाई गई मजबूत उसके तैयार की गई और विमल का रुचि समारी और उसके ऊपर जो है धनुष के रखने के लिए एक और चबूतरा वेदिका मन एक चमुतरा बनाया गया ऊंचा जितना बड़ा धनुष था उसी के आकार का बना करके उसके चमुत्र के ऊपर उसे वेदी कर दिया उस वेदी के ऊपर धनुष स्थापित कर दिया गया तब चारों तरफ तब भूम पक्की भूम है मजबूत और उसके बीच में फिर एक चबूतरा जैसा चौकोर और फिर उसके ऊपर सुवेदिका उस के ऊपर धनुष रखा ये व्यवस्था वहां पर थी अब वो बैठने की व्यवस्था बताते हैं कि उसमें किस प्रकार का था वहां पर चौंती से कंचन मंच विशाला और चारों तरफ सोने के बने हुए मंच रखे हुए थे मंच बन कुर्सियां जैसी राजाओं के बैठने के लिए सिंहासन जैसी सुंदर सोने की कुर्सिया उसमें चारों तरफ लगाई गई थी तो वहाँ आ करके फिर राजा लोग आएंगे जो ठहरे हुए हैं वो आ करके उन्हें अपनी अपनी कुर्सियों पर कोई सब विराजमान होंगे इसलिए उनकी बनाई गई चाहू जैसे कंचन मंच विशाला तो बड़े बड़े अच्छी अच्छी कुर्सियां और तो स्वर्ण से जड़ी थी रचे जहाँ बैठे महिपाला, वो सब रचे गए जहाँ पर के राजाओं के लोगों के बैठे मैंने धनुष के पास ही राजाओं के बैठने की व्यवस्था थी उसी के जो गछ बनी हुई थी सुंदर उसी के ऊपर ये मंच लगा दिए गए थे तेई पीछे समीप चौपासा अब उन राजाओं के पीछे जो है वो फिर और बैठने की कुर्सियां भी थी उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी तो वहां पर कौन बैठने थे कि अपर मंच मंडली बिलासा के उस मंच के ऊपर जो है दूसरे और मंडली उनकी राजाओं की बैठेगी तो राजा अकेले थोड़े बहुत बैठते थे राजाएंगे राजाओं के पीछे उनके मंत्री लोग भी होंगे सेनापति भी होंगे और उनके बहुत से कर्मचारी भी होंगे वो भी सब उनके पीछे पीछे बैठेगे तो पहले राजाओं के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थोड़ी थोड़ी दूर दूर पर और फिर उनके पीछे पास पास पर थोड़े उनके पीछे बैठने के लिए लगाई गई जिससे आपस में बातचीत करना चाहे तो पास ही मिल जाए उनके इस प्रकार से उनकी व्यवस्था की गई तो ये मंडली हो गयी उनकी राजाओं की तो अपर पंच मंडली बिलासा उनके बैठने का स्थान हो गया फिर कछुक ऊंची सब भात संवार अब उसके बाद देखे की उनके पीछे की तरफ जो वो फिर अब देखने के लिए अगर उसके पीछे कोई बैठे तो आगे दिखाई नहीं दे की धनुषि में क्या हो रहा इसलिए उनके बैठने के लिए ऊंचे मंच बनाए गए एक के बाद एक ऐसे करके मंच एक के बाद एक ऊंचे बनाए गए तो वे जो हैं कच्छे को ऊंचे सब हाथ सुहाई और बैठे नगर लोग जहाँ जायी वो दर्शकों के लिए थे कि नगर के जनकपुर के लोग आएंगे और वो सब लोग बैठ करके इस कार्य को देखेंगे तो उनके बैठरे के लिए सुंदर स्थान बहुत ही अच्छा स्थान बनाया गया तो ऊंचा बनाया गया जिससे कि वो सब लोग सुविधापूर्वक देख सके उसकी कट के निकट विशाल सुहाय और धवल धाम बहु वर्ण बनाए और वो मैदान ऐसा था उसके चारों तरफ और मकान भी बने हुए थे तो वो मकानों की बात कहते हैं जो मकान बने हुए थे चारों ओर उन मकानों को भी खुद पुता करके लिपा करके उनकी पेंटिंग वगैरह करा करके सुंदर बना दिया गया भवन जो ऐसे नहीं कि जैसे पड़े हुए पुराने पड़े हों वैसे पड़े हो उनकी सबकी सफाई वगैरह करा करके लिपापता के बना दिया गया धवल धाम बहुब्रण बनाये बहु में रंग बिरंगे उनको खूब जहाँ जैसे रंगी होती वैसे रंग रंग करके तैयार कर लिए गए अब उन मकानों में क्या था कि जहाँ बैठे देखे सब नारी अब स्त्रियाँ जो गाँव की नगर की आएंगी और वो भी देखेंगे आकर के यज्ञाला को तो उनके बैठने के लिए उन भवनों में स्थान था वे भवन और फिर ऊपर खिड़कियाँ उनमे दरवाजे खिड़कियां ऊपर तो उनमें से देख करके उसके ऊपर मकानों में बैठी हुई स्त्रियां वहां से ऊपर से ये एक यज्ञशाला को नीचे वो भी देख रही थी इस प्रकार के व्यवस्था तो अब इसके ये स्थान जो है वो राजभवन के सामने ही है जहां राजा जनक जी का महल है वहीं पर ये स्थान है राजा जनक जी के महल में भी इसी प्रकार से ऊंची कई खंड की मकान है तो उसमें ऊपर खिड़कियां वगैरह हैं और ऊपर से भी बैठ करके उनके देखने के लिए स्थान है इसी प्रकार के उसके पास ही और जो सेनापति इत्यादि हैं मंत्री इत्यादि हैं उनके भवन उसी के पास है तो उनके ऊपर भी बैठने के लिए व्यवस्था कर दी गई थी तो वो लोग तो लोग आकर के बैठते ही थे नगर के और विशिष्ट लोग उनकी स्त्रियां भी आकर के उनको वहां बैठ करके देखने के लिए उनका इंतजाम कर दिया गया तो ये सब भगवान राम जब पहुंचे लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे तो वहां जाकर के ये सब उन्होंने देखा लेकिन भगवान राम ने तो देखा लेकिन उनके साथ में नगर के बहुत से बालक उनके साथ लग गए और वो सब ये सब दिखा रहे हैं। भगवान वो कहा यज्ञशाला है तो बालक पहले ही ले गए उनको देखो यज्ञशाला स्थान पर पूर्व दिशा है वो सब दिखाया स्थान और फिर एक एक स्थान का वर्णन भी करते है वो लोग जहाँ तक जानते है वो सब उनको बताते है तो जहाँ बैठे देखे सब नारी जोग निज कुल और बालक कही, कही और, साधर कही और बालक कही कहीं मृदु और सादर पर दिखावे ही रचना अब समझ भगवान राम अकेले लक्ष्मण थोड़ी रहेगा उनके साथ में कई और बालक मिले हुए चारों तरफ और वे सब भगवान को उंगली पकड़ करके हाथ पकड़ पकड़ कर दिखाते हैं ले जाते हैं कि देखो यहाँ पर ये यह स्थान है देखो ये धन्य रखा हुआ है यहाँ पर ये यह देखो मंत्री बैठेंगे देखो यहाँ जनक जी के बैठने का ये स्थान है ये सामने का भवन जो है ये राजा जनक का स्थान है ये मंत्रियों का स्थान है ये इनका स्थान उनको संभालो जहाँ आगे वह सब भगवान राम को एक एक पकड़ पकड़ कर तो उनको ले जाते हैं सब स्थान दिखाते हैं उनको सादर पर्व दिखा मई बड़े आदर पूर्वक उनको ये सब स्थान दिखाते हैं प्रेम गुरु तो सब शिशु यही में से प्रेम बस परस मनोहर गात मिस के माने बहाना है बालक दिखाते हैं तो दिखाते हैं लेकिन उनको एक बहाना ही है ये उनको जब उन्होंने देखा भगवान राम का सुन्दर स्वरूप तो उनका शरीर ऐसा लगा कि जैसे कांच का बना है बिल्लौर का बना हुआ है किसी और धातु का बना हुआ है ऐसा लगा तो उनको ये लगा कि इनको छू करके देखे ये शरीर है काहे का छूना है का। चाहते हैं तो शरीर को इसके बहाने उनको दिखाने के लिए कि जब उनको दिखाएंगे उनका हाथ पकड़ कर दिखाएंगे तो जरा पकड़ में आएगा उनका हाथ और देखेंगे कैसा हाथ है काहे काहिए ऐसा तो नहीं उसके हाथ पकड़े तो हाथ में अरबे न करे और हाथ भी चला जाए ये ट्रांसपेरेंट क्यों इनका शरीर इतना यह सब जो चमक क्यों इसमें आ रही है प्रकाशवान इतना क्यों है ये बात उनको समझ में नहीं आ रही थी तो उनके शरीर को छू छू करके वो देखते हैं तो सबसे सुन प्रेम बस इस प्रकार के बड़े प्रेम के साथ इस बहने परसे मनोहर गात भगवान के सुंदर स्वरूप को गात उनके सुंदर शरीर को परस छूते छू छू करके देखते है और तन पुलते ही जब उनके शरीर को छूते हैं, तो सारे शरीर उनको रोमांच हो जाता है बड़े हर्ष आनंद की एक लहर दौड़ जाती है सारे शरीर में तो उसके कारण से रोमांचित हो जाते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं उनको छू करके <coughs> और देख देख और उनके फिर को उनको दोनों दो है तो बहुत प्रसन्न होते हैं तब बालक राम को देखते हैं लेकिन वहा एक दो बालक नहीं है वहां बहुत है दस बीस पच्चीस पचास ऐसे समझो और वह सब यही कार्य करते हैं तब ऐसा नहीं की भगवान राम का शरीर जो है सब खींच ले गए है अब देखो कैसे क्या होता है व्यवस्था कैसे बनती है कैसे वो सब बालक भगवान नाम को देखते हैं वो तो आगे उसका वर्णन कर रहे हैं। शिशु सब प्रेम बस जाने प्रीत समेत निकेत वखाने निज निज रुचि सबले ही बुलाई सहित सने जाहि दो, दो भाई राम दिखा बही अनुजी रचना, रचना, रचना कही मृदु मधुर मनोहर बचना लवन में शह भवन निकाया रचयी जासे अनुशासन माया भगत हेत दयाला चितवत चकित धनुष मख साला कौतुक दे कि चले गुरु पाहीं तो पाही। जान विलम्ब त्रास मन माही जास त्रास डर कहू डर होई भजन प्रभाव दिखावत, दिखावत सोई कही बातें मृदु मधुर सुहाई कीरे मदु विदा बालक बरियाई, बरियाई सब सप्रेम विनीत यती स सहित दो भाई गुरु पद कज न आये सिर बैठी आय सुपाए शुरच की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तब तो जब देखा कि बालकों ने इस प्रकार से भगवान राम को हाथ पकड़ पकड़ के सब स्थान दिखाते हैं तो शिष्य सब राम प्रेम बस जाने भगवान राम ने देखा कि ये बालक सब जित हैं ये ये सब प्रेम बसे हैं माने देख करके हमको देख करके प्रेम से मोहित हो रहे हैं इसके कारण से इस प्रकार कर रहे हैं बालक लोगो को स्वयं अपने आप का आपा भुला गया भगवान जी को देख रहे हैं उन्हीं के सुंदर स्वरूप को देख रहे हैं और भगवान राम को बहाने से सब जगह जगह कहाँ कहाँ कहा, कैसे है वो सब उन्हीं दिखा रहे हैं प्रीत समेत निकेत बखाने तो जो जो स्थान बालकों ने दिखाए कि देखो ये भवन राजा जनक जी का है ये भवन देखो मुख्यमंत्री का है ये देखो भवन उनके गुरु का है देखो ये भवन सेनापति का ये सब जैसे जैसे दिखाते गए तैसे तो तैसे भगवान राम ने उन भवनों की प्रशंसा की निकेत बखाने कि मैंने उनके उनका वर्णन किया बहुत अच्छे है तो तीज समेत मैंने बालकों की बात का समर्थन करने के लिए यहाँ है तो बहुत अच्छे तो दिखा रहे हो ये मकान इनका जरूर कितना सुंदर मकान बना है कैसी बढ़िया इसकी डिजाइन है बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे करके उनका समर्थन करते हैं और निज़ निज़ लें ही बुलाई, तो जब बालकों को जहाँ जिसकी जिसको मकान दिखाने की रुचि थी तो मकान दिखा रहा था एक दिसाला दिखाने की रुचि वो दिखा रहा था कुर्सियाँ दिखाने वाली जिसकी रुचि वो दिखा रहा था वहाँ बाजार दुकाने जहाँ कहीं थी वहाँ दिखाने की तो वो दिखा रहा था जिसकी जैसी रुचि थी बालक वहाँ जो वस्तु देखते थे अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान राम को दिखाते थे और उनको भगवान राम को उसी तरफ खींच ले जाते थे बुला ले जाते थे चलो आपको ये चलो आपको ये दिखाऊंगा ऐसे ले जाते थे निजे निजे रुचि सभी ले बुलाई और सहित सं जाए तो भाई भगवान राम उनकी बताए हुए स्थानों कृष्णा को देखने के लिए जैसे वो ले जाते हैं तो चले भी जाते हैं उनके साथ ये नहीं कहते हम सब देख लें तुम जाओ क्यों लगाया हो ऐसे नहीं बोलते उनको जैसे उनका जैसा प्रेम तैसे उस प्रेम की परिपूर्ति करते हैं अपनी तरफ से भी उसी प्रकार से उनको प्रेम देते हैं और उन सबसे कहते हैं चलो देखते हैं चलो देखते हैं इस प्रकार जाकर सब स्थान देख लेते हैं तो अब यहाँ इतने बालकों को एक बात जगह जगह आती रहती है कि भगवान राम बहुत से लोगों से एक साथ मिलते रहते हैं कई स्थानों में वर्णन आया यहाँ बालक भी बहुत से हैं उनके सबके साथ भी भगवान सबके साथ एक साथ मिल हैं जब ये कहते हैं कि निजी निजी रुचि सभी ले ही बुलाई जब वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार बुलाता तो एक तो बुलाता इधर ले जाता और दूसरा बुलाता है उधर ले जाता है तो वे सब बालक ये समझते हैं कि हम जिधर ले जाते हैं उधर ही जाते हैं और उसी तरफ भी चले जाते दिखाए उसको मालूम होते हैं लेकिन दूसरा बालक जो दूसरी दिशा की तरफ ले जाता है वो भी उसके साथ भी चले जाते हैं और वो समझता है कि हमें इधर ले आए हैं तो हमारे ही साथ आए हुए इस प्रकार से जितने बालक है उनको जहां जहां ले जाते हैं तहा तहा सब बालकों के साथ भगवान चले जाते हैं सबके दिखाए हुए स्थानों की सबकी सराहना करते हैं लेकिन बालक ये नहीं जान पाते हैं कि ये, ये क्या बात है कि सब समझते हैं कि हमारी साथ है देखो हमसे ही इनका बड़ा प्रेम है हम जैसे कहते हैं वैसे ही करते हैं ऐसे करके उनकी भावना रहती है लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है वो कि ऐसे करके सबके साथ यही बात हो रही है कोई उनके साथ विशेष फेवर नहीं है सभी के साथ इसी प्रकार की बात है ये कोई जान नहीं पाता है इस बात को आगे कहते हैं देखो यहाँ पर तो ये बताया ये सब रचना देखते हैं भगवान उसकी सराहना करते हैं तो राम दिखा वही अनुजयी रचना भगवान राम भी लक्ष्मण जी को दिखाते हैं देखो ये बालक दिखा रहे हैं हाँ बहुत है तो बहुत सुंदर लक्ष्मण जी को भी दिखाते हैं और कई मधुर मधुर मरोहर रचना भगवान राम भी बड़े मधुर वाणी से बोलते है बड़े प्रेम पूर्वक उनको सबके बालकों के साथ भी बोलते है लक्ष्मण जी को भी सुन्दर भाव से दिखाते है अभी कहते हैं भगवान राम ये सब आश्चर्यचकित स्थानों को ऐसे कैसे देख रहे हैं ऐसा लगता है कोई साधारण मनुष्य हो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं तब याद दिलाते हैं तुलसीदास तो जी फिर फिर याद करो कि भगवान राम जो है पर ब्रह्म परमात्मा है कोई साधारण मनुष्य नहीं है नहीं तो कथा सुनते सुनते तुम्हारा ध्यान आप विशेष पुरुष कोई होगा जैसे कि कोई कोई समाज में ऐसे समझते हैं भगवान राम अवतार छोड़े हैं ये एक महापुरुष हो अन्य पुरुषों में से मानता इनकी भी इस कारण से ऐसा हुआ ज्यादा सुंदर रहे होंगे ज्यादा ताकत रही होगी इस कारण से ये महापुरुष लेकिन महापुरुष नहीं तो सीधा मानने से संतोष करते है याद करोगे यही परब्रह्म परमात्मा है उन्हीं ने उतार लिया धारण किया वही है इसलिए याद दिलाते हैं कि लव ने में समुवन निकाया की जो क्षण मात्र में भुवन निकायवन चौदह भुवन चौदह भूव का जो समूह है उनकी सबकी रचना जिनकी संकेत मात्र से क्षण मात्र में माया रच करके खड़ा कर देती है वे भगवान रचास अनुशासन माया माया जिनके अनुशासन से जिनके अधीन रह करके माया इतनी बड़ी रचना चौदह भुवनों के ब्रह्मांडों कर देती है तो जगत की रचना माया करती है लेकिन उसमें आवश्यकता पड़ती है परमात्मा की शक्ति की जब तक परमात्मा का सानिध्य प्राप्त न हो तब तक माया जल माया में चेतनत न आवे और उसमें रचना करने की सामर्थ्य न आवे इसलिए जो है परमात्मा की आवश्यकता तो पड़ती है अधिष्ठान रूप में परमात्मा ही है माया फिर जगत की रचना करती है लेकिन जगत की रचना का जैसे कभी कभी वर्णन करते हैं तो पहले एक परम परमात्मा है फिर माया है माया त्रिगुणात्मक है तीनों माया तीनों गुण मिले तो उस पर अपंचीकृत पंच महाभूत बने और फिर उनसे ये बना फिर सुख शरीर बने फिर उनसे स्थूल रचना तो ऐसा लगता है कि यह सब रचना होने में बहुत देर लगी होगी और क्रम क्रम से इस प्रकार से होती गई होगी तो रचना का वर्णन इस प्रकार का भी है अपने शास्त्रों में जहां क्रम क्रम से रचना का रचना होती है और उसका विस्तार होता जाता होता जाता है दीर्घ काल में ये सब सृष्टि की तैयारी होती है और दूसरी तरफ इस प्रकार का भी वर्णन है कि सब रचना अच्छा जितनी भी होती है वो एकदम से साइमल्टेनियस होती है सहसा एकदम से होती है जैसे रात्र में हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न जगत की रचना कितनी देर में होती है अब ऐसे नहीं कि पहले भूम बन रही है अब फिर उसके बाद पेड़ उग रहे हैं उगते उगते तब तो उगेंगे ऐसे नहीं होता वहां तो सबने देखा तो क्षण मात्र में जैसे सबने तैयार हो गया और सबने स्व देखते रहे उसमें तो सभी बातें दिखाई देने, पेड़ पौधे दिखाई देने, पक्षी दिखाई देने, रहे मनुष्य दिखाई देने लगे सब एक साथ उत्पन्न ऐसी करके सृष्टि जो है वो हो क्षण मात्र में सारी जगत कृषि चौदह भवनों की रचना कर देती है तो इसलिए कहते हैं लव निमेश भूवन में काया लवनष लोगों ने छह मात्र में और निमेशन जितनी देर में पलकें झको उतनी देर में मैंने बिना विलम्ब के बिना काल को लिए हुए तत्काल ही ये माया सारे ब्रह्मांड की रचना कर देती है तो भगति हे तु तो सोई दूर वे भगवान जो इस माया के भी पति है स्वामी हैं वे समय जो है नरलीला कर रहे हैं तो भगति हे तु तो सोई दीनदयाल वही दीन दयाल भगवान है अपने भक्तों के प्रेम के कारण से उनके साथ में चित्रथकित धनुषम शाला वे एक है वो चकित बने ऐसे आश्चर्य देखे ऐसी दुनिया में कभी देखी नहीं एक नई रचना दिखाई दी एक विशेष प्रकार की रचना दिखाई दी जैसे कहीं कोई विशेष स्थान में जब भी कोई ने देखा हो ऐसे चमत्कारी स्थान में पहुंच जाए तो आंखें फाड़ पाड़ के देखेगी क्या है ऐसा तो कभी देखा नहीं ऐसे करके उसको देख रहे हैं उस स्थान को बड़े चकित होकर के आश्चर्य चकित होकर के देख रहे हैं उसको कौतु देख के चलिए गुरु अब ये कौतुक तो ही था मैंने वहां की रचना बड़ी विचित्र थी उसको देखता करके और फिर नगर भर में घूमे थे समनगर को देख करके अब वहां से वापस चल दिए चले गुरुपाही पाही के मैंने जहाँ ठहरे हुए थे जहाँ विश्वामित्र जी ठहरे थे वहीं पर चल दिए अब गुरुपाही पाही कह के, के मैंने याद दिलाया कि वो अपने गुरु के पास विश्वामित्र जी के पास जा रहे है और विश्वामित्र का स्मरण आते ही इतनी देर तक घूमते रहे और उन्होंने कहा था जल्दी ही आ जाना और सायकाल हुआ जा रहा है अब इसमें समय संध्या बंदन का समय है और हमको हो रही है देर ये सोच अब देखो उसमें क्या करते हैं जान विलम्ब त्रास माही जान विलम्ब की अब देर हो गई मैंने बहुत देर हो गई और तुम तो त्रास मन माही मन में डर रहे है। दर। हैं त्रास मन मन डर अब डरते हैं डर कैसे लग रहा है विश्वामित्र से डर रहे हैं विश्वामित्र से क्या डर जब जाएंगे तब कहेंगे कि देखो संध्या के समय निकल गए तब तुम तो ना आयो ना? ये बात ना आने पावे इस डर के कारण कारण से संध्या के पहले ही पहले जल्दी जल्दी वहां से चल देते हैं गुरु के पास बहुत सीघ लौट आते अब तो सीधा की उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं कहते हैं कि उनको डर क्यों उन लगा भगवान राम को कहते वो तो परम्ह परमात्मा है सब लोग दुनिया उनसे डरती है वो क्यों करे उनसे तब बताते हैं कि देखो जाास डर कहू डर वो जिनके डर के कारण से डर भी डरता है माने डर तो दूसरे को डराता है लेकिन कहते हैं वो डर स्वयं भी भगवान से डरता है ऐसे भगवान राम है तो उनको क्या डर लगने वाला है लेकिन फिर भी उनको डर लगता है भजन प्रभाव दिखावत सोई ये भगवान भजन का प्रभाव दिखाते हैं जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं निरंतर उनका ध्यान चिंतन करते रहते हैं भगवान उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं कैसे प्रेम उनके रखते हैं वो सब दिखाते हैं अब यथायोग्य व्यवहार है अब जैसे गुरु के साथ में ऐसे ही डरना चाहिए जैसे विश्वामित्र जी से भगवान राम डरते हैं तो लीला में ये दिखाते हैं कि जैसे विश्वामित्र उनके गुरु हैं अब गुरु ऐसे गुरु नहीं है जैसे वशिष्ठ जी हैं लेकिन गुरु एक मैंने बड़े हैं ऋषि हैं तो उनके गुरु हो गए अब देखो भाव क्या है किस प्रकार से कभी कभी अर्थ जो है समाज में धीरे धीरे करके बदल जाते हैं लोग बात समझते हैं जिससे हमने दीक्षा ली जो हमारा गुरु सो गुरु अब बाकी दुनिया में तमाम महात्मा तुम हम क्या करे हम कोई तो सब गुरु हमारे दौड़े हैं ऐसे लोग समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है सभी गुरु लोग हैं जितने संत महात्मा हैं जितने गुरु हैं गुरु ज्ञानी पुरुष हैं अपने से बड़े आयु में बड़े हैं ज्ञान में बड़े हैं वे सब लोग गुरु हैं <coughs> अब समय विश्वामित्र जी के साथ में है तो विश्वामित्र ही उनके गुरु है इस समय और आदेश से कार्य करते हैं जैसा वो बताते हैं उसी प्रकार चलते हैं उन्हीं के साथ रह करके उनके तालमेल किस प्रकार थे उनके प्रति आदर भाव उनके मन में कितना है तो इसलिए कहते हैं भजन प्रभाव दिखावत सोई कही बातें मृद मधुर सुहाई पर उन्होंने जो वो किए विदा बालक बरियाई भगवान नाम ने जल्दी जल्दी बालकों को विदा किया कैसे विदा किया कई बातें मृदु भगवान ने उनके साथ मीठी मीठी बातें की मधुर बातें की उनकी सराहना बालकों की की उनके साथ अपना प्रेम भी दिखाया बालकों को ऐसे करके फिर उनसे किए विदा और फिर बालकों को विदा किया बालक जाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उनको विदा किया कहा कि अब हमको देर हो रही है अब हमको चलने दो हम कल फिर आएंगे और फिर तुम्हारा तुमको भी घर जाने में देर हो रही होगी तो तुम जाओ इस प्रकार समझा बुझा करके उनको घर और ये भगवान राम और लक्ष्मण जल जल्दी विश्वामित्र की तरफ चले बरियाई के मैंने क्या मैंने जबरदस्ती हाँ? माने बालक जाना नहीं चाहते थे लेकिन भगवान ने जबरस्ती उनको विदा किया ऐसा भी करना पड़ता है विदाई में छोड़ने का मन नहीं करता था उन बालकों को लेकिन फिर भी छोड़ा तो सभय सप्रेम है अति अब भगवान जो है अब ये देखो विश्वामित्री जी के पति जो उनका भाव है उसको देखते करते हैं दोहे में से कहते हैं सभय है, भगवान राम भय सहित जा रहे हैं सप्रेम और विश्वामित्री जी के प्रति प्रेम भी हो गई है और विनीति अति अतिविनत और विनम्रता भी होती अब यह सब भगवान राम के गुणों का वर्णन है कि भगवान राम विश्वामित्री पास जा रहे हैं उनमें कैसे गुण हैं कि उनके उनकी विनम्रता बहुत विनम्रता एक महान गुण है विनम्रता जो है वह शील का एक अभिन्न अंग है अगर कोई शीलवान व्यक्ति होगा तो विनम्रता उसमें अवश्य होगी विनम्रता अन्य अनेक गुणों का सूचक भी है अगर व्यक्ति में विनम्रता है तो इसके माने अहंकार नहीं है विनम्रता अहंकार का निरहंकारता का भी सूचक विनम्रता गुण है लेकिन जिन लोगों को अहंकार होगा अहंकार तो का तो दुर्गुण है ही है लेकिन उसके साथ अभिनीत व्यक्ति हो जाएगा उद्दंड भी होगा कर्कश भी होगा ये उसके अहंकार के कारण से ये दुर्गुण दूसरे दुर्गुण अहंकार उत्पन्न कर देता है कठोर स्वभाव उसका हो जाता है अहंकार के कारण से अन्य व्यक्तियों की निंदा भी करने लगता है ये सब बातें उसके साथ में घटना घटती है अहंकार यदि निरहंकार व्यक्त हुआ तो फिर उसमें मृदता आ जाती है उसमें विनम्र भाव भी आ गया मधुरता भी आ गई और सहनशीलता भी आ गई उदारता भी आ गई ये सब निरहंकारता के साथ में आ जाते हैं इसलिए कहते हैं अहंकार छूटना चाहिए निरहंकार होना चाहिए तो वो भगवान इसी प्रकार दिखाते हैं कि देखो उनमें विनम्रता बहुत है और उनके प्रति जो विश्वामित्र जी के प्रति प्रेम है उनका और उनसे डरते भी हैं अब कई बातें इस प्रकार की भी हैं कि जिनको जिनको गुणों को साथ साथ चलना पड़ता है भले ही विरोधी लगे जैसे एक ओर तो प्रेम है और दूसरी तरफ सभ्य भी है तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहां से प्रेम होता है तो उसे डर ही नहीं लगता प्रेम के कारण से फिर जो है वो निर्भय होकर के उससे बात करते हैं निर्भय व्यवहार करते हैं चिंता ही नहीं करते उसके वो तो जानते वो प्रेम के कारण से सब सहन हो जाएगा लेकिन यहाँ प्रेम भी है भगवान राम में और दूसरी तरफ डर भी है उनसे डरते भी हैं विश्वामित्र जी डरते हुए भी प्रेम रखते हैं अगर कोई काम ऐसा हो भाई ये बड़े हैं उनसे डर लगेगा तो जैसे डर लगता है उससे फिर प्रेम नहीं रह जाता फिर उसे विरोध उत्पन्न होता डर के कारण से लेकिन दोनों बातें साथ साथ हैं जब बड़े के साथ में व्यक्ति का संबंध होता है तो ये सब एक साथ इसी प्रकार होना चाहिए ये विश्वामित्र जी जो है वो गुरु हैं और अपने से श्रेष्ठ हैं उनके प्रति उनका भाव जो जो शीलवान व्यक्ति में जैसे गुण होने चाहिए कि अपने बड़ों से डरे भी, अपने बड़ों से प्रेम भी रखे आदर भाव भी उनके प्रति रहे और विनम्रता रहे उनके प्रति आदर भाव विनम्रता भी, भी उनके साथ रहे ये सब गुण आवश्यक हैं गुरुजनों के साथ में इसलिए कहते हैं सब सप्रेम विनियत और सकुच सही दो संकोच भी है संकोच ये बात होती की जैसे एक व्यक्ति तो होता है जिसको की लज्जा नहीं होती एक लज्जालू व्यक्ति होता है तो जब लज्जा व्यक्ति होती है तो उसको फिर संकोच होता है कि क्या बात कहें क्या बात न कहें क्या करें क्या न करें लोग भाग्य से सुनकर के क्या कहेंगे निंदा करेंगे तो ये बात जब मन में आती है तो लोगों को फिर लज्जा लगती है अनुचित कार्य करने में जब अनुचित कार्य करने में लज्जा लगती है तो उसमें संकोच कहलाता है तो ये संकोच भी तो संकोच भी गुण है लेकिन संकोच के माना यह नहीं की जो करना चाहिए वो भी ना करे जितनी बात करनी वो बात भी न करे ऐसे नहीं संतुलन चाहिए हर जगह सभी गुणों में संतुलन चाहिए तब वो गुण, गुण कहलाता है और अगर कि किसी गुण का संतुलन बिगड़ गया तो गुणों के बजाय दुगढ़ बन जाता है ये सब अभ्यास में धीरे धीरे करके डालना पड़ता है और जहां की संस्कृति बहुत विशाल संस्कृति है संस्कृति कल्चर सभ्यता वहां पर इन सब गुणों का अभ्यास किया जाता है के अनुसार अभ्यास करते उसी प्रकार से हम लोग रहते हैं जीवन है और जब समाज में संस्कृति होगी कल्चर होगा इस प्रकारों का आदर होगा के साथ में तो फिर वो समाज सुंदर समाज कहलाता है समाज के सुंदरता है तो इसलिए प्रेमी जैसे कुछ सही दु भाए गुरुपद पंकज नाय बैठे आये सुखाय और अब तक पहुँच मिले जब तक ये वर्णन तुलसीदास जी किया की भगवान राम इस प्रकार संकोचर के कारण जा रहे हैं the vastodia theory hot संध्या बंदन की ना कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी मुनि बर कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई जिनके चरण शरण लागी करत विविध जप जोग विरागेम गुरु पद कमल पलोटत प्रीते बार बार मुनि अज्ञा दीनी रघुवर जाय सैन तबकिनी चापत शरण लखनूर लाए सभय स प्रेम परम सचुपाये पुन प्रभु कह शो बहुता पौड़े धरियर पद जल जाता उठे दखन से विगत सुने अरुण धुनिकान गुरु ते पहले जगत जगतपति जागे राम सुजान नितियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय की जय यहाँ <coughs> तक तो जनकपुरी के नगर दर्शन की जो वर्णन था वो यहाँ पर 225 सौ पर आकर पूरा हो गया भगवान लौट करके आ भी गए वहां पर जहाँ पर विश्राम जी थे अब यहाँ पर देखते हैं की सायकाल का वर्णन रात्रि का वर्णन सोने का वर्णन प्रातः काल उठने का वर्णन ये क्रम किस प्रकार चलता है उसका विस्तार करते है मने नृत्य के रहने की व्यवस्था समय किस प्रकार से चलता है कार्यक्रम कैसे चलते हैं उनका भी उल्लेख अब ये रोज रोज नहीं किया जाता एक बार कर लिया गया एक बार यहाँ बता दिया गया बस छुट्टी ऐसे रोज रोज का समय लेना चाहिए किसी प्रकार से नित्य इसी प्रकार से चलता है अब जहाँ ग्रंथ की रचना होगी वहां कोई रोज थोड़े बताना पड़ेगा कि इस प्रकार सोए इस प्रकार से उठे एक बार कह दिया गया हमेशा के बात हो गई कहते हैं निश्चय प्रवेश मुनि आयस दीना निष्प्रवेश मुन संध्या का समय निष्प्रवेश कराता रात्रि आ रही है रात्रि का प्रवेश हो रहा मैंने दिन समाप्त हो रहा रात्रि आ रही मैंने संध्या काल है दिन और रात्रि का जहाँ संधि है वो संध्या काल कहलाता है वो समय आ गया तो मुनि आयुष दीना तो विश्वास ने कहा इन दोनों से भगवान राम लक्ष्मण से क्या समझा वो संध्या करो संध्या कर सायकाल जैसे पूजन किया जाता है वो पूजन करो तो सभी समझा बुंदन की ना तो सभी के माने भगवान राम लक्ष्मण ही नहीं बल्कि बाकी जितने मुनि लोग और भी विपल लोग आए हुए हैं विश्वामित्र जी के साथ वे सब लोग अपने यथा स्थान बैठ करके जगह जगह पर अपने अपने सामग्री पूजन के सामग्री लेकर के बैठे और अपने जो है वो संध्या करने लगे संध्या किए इसके माने आप अब समझा अब विश्वामित्र तो करते ही है उनके साथ में जितने विपल लोग वो भी करते हैं और ये भगवान और राम और लक्ष्मण जी एक छत्री है लेकिन संध्या बंदन ये भी करते हैं माने संध्या बंदन करने का कर्तव्य धर्म जो है वो सबका है ब्राह्मणों का भी छत्रियों का भी वैश्यों का भी इनको भी सबको संध्या के समय पूजन करना चाहिए बैठकर पूजन उस समय उस पूजा करते समय जब संध्या बंदन करते हैं एक तो अपने आप को स्थान की पवित्रता शुद्धता और आचमन इत्यादि सब करके और फिर जप करते हैं संध्याबंधन में विशेष रूप से जब गायत्री मंत्र को जिनको प्राप्त हुआ वो तो गायत्री मंत्र जपते हैं अन्य लोगों को जो दूसरे मंत्र मिले वो दूसरे मंत्रों उस समय जपते हैं संध्या काल में और कब तक मंत्र जपते हैं जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता और अंधेरे में जब तक दिखाई नहीं देने लगता माने जब दिखाई देता है लेकिन सूर्य डूबने लगता है उस समय संध्या बंधन शुरू करते हैं और संध्या बंदन करते करते मैंने आधे घंटे के करीब लगभग एक घंटे भर के बीच में तब तक सूर्य बिल्कुल अश भी हो जाता है और फिर अंधेरा भी होने लगता है और इतना अंधेरा हो जाता है कि अपने हाथ के फिर रोए नहीं दिखाई देते मैंने ये प्राचीन काल का हिसाब था आजकल के हिसाब से नहीं पहले जब इतना अंधेरा हो गया रोए नहीं अपने दिखाई देते हैं इसके माने अब आरती का समय हो गया उसके बाद व्यक्ति को फिर आरती करनी चाहिए आरती करने के लिए कोई घड़ी घंटे के हिसाब नहीं है आरती के स्थान है जिस समय की प्रात काल जिस समय की प्रकाश होने लगे तो रोए न दिखाई दें, तब आरती होनी चाहिए सायंकाल जब रोए न दिखाई दें, अंधेरा होने लगे तब आरती करो। अब उनके देखते हैं रामकृष्ण परमहंस के उनके जीवन में तो वो सत्संग होता रहता था और लोग आते थे बैठे रहते थे और जहां उन्होंने देखा कि अंधेरा हुआ और अपने उन्होंने घड़ी घड़ी देखी उन्होंने अपने रोए देखे की अब तो रोए भी नहीं दिखाई देते अंधेरा हो गया चलो आरती करो आरती करो आरती करो बस उसको भागे और चंद बोले भाई अब तो नहीं दिखाई दे चलो आरती करो बस आरती करने के लिए पूजा पुजारी थे आरती करना उनका काम था तो हम तोड़ते थे इस प्रकार से नियम <coughs> तो ऐसी संध्या काल जो ये है संध्या करना और उसके लिए सबने संध्या बंदन किया <coughs> और फिर उसके बाद जो है ये भोजन की बात नहीं कहते हैं भोजन भी किया संध्या बंधन के बाद में उसका उल्लेख क्या नहीं आया दूसरे स्थान पर हुआ वर्णन यहाँ ही कहते है उसके बाद में कुछ काल रात्र में फिर <coughs> आध्यात्मिक चर्चा चलती पौराणिक कथाएं चलती कथा, इतिहास पुरानी पुरानी कथाएं, इतिहास सुनाते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ रुचि रजनी जुग जाम सिनानी, और फिर बहुत सुंदर रात्रि और वो जुग जाम मैंने दो पहर उसके रात्रि के बीत गए मैंने इस प्रकार सुच, सुच। दो जाम तक मैंने रात्रि के नौ बज गए दस बज गए उस समय तक का काल हो गया तब उसके बाद में क्या किया मुनिवरसेन की तब जाई, उसके बाद जो हुआ हो मुनिवरसेन की विश्वामित्री तो जाकर के सोने लगे कहा कि अब चलो सोने का समय हो गया तो सोने लगे तो पहले विश्वामित्र जी गए सोने के लिए तो लगे चरण चापन दो भाई तो विश्वामित्र जी वो सोने लगे तब तो भगवान राम और लक्ष्मण उनके दोनों के चरण दबाने लगे अब देखो कहा विश्वामित्र जी और कहा भगवान परमात्मा और वो भगवान राम जो है उनके अपने विश्वामित्री के चरण दबा रहे हैं तो अब कथा सुनने वाले लोगों को तो सुनाना ही पड़ेगा कुछ न कुछ हमको तो उनकोदास जी कहते हैं कि जिनके चरण सर्वरोह लागी ये भगवान राम की कहते हैं परमपर परमात्मा जिनके की शरण कर्मणों के लिए करत विविध जप योग विरागी <coughs> बहुत से विरक्त पुरुष योग साधना करते हैं जप साधना करते हैं किस लिए करते हैं कि भगवान के चरणों का जरा सा दर्शन हो जाए थोड़ी सी उनकी दृष्टि में भी आ जाए उनके चरणों को छूना उनको सेवा करना ये तो बहुत बात दूर की बात है जरा से चरणों के दर्शन भी हो जाए इसके लिए लोग लालायित होते हैं वे भगवान ऐसे परमात्मा स्वरूप भगवान राम जो वो विश्व के चरण द्वारे हैं तेई प्रेम जन जीते मानो दोनों भाइयों को प्रेम ने मानो उनको जीत लिया है इसलिए गुरुपद कमल पलोटक प्रीते इसलिए वह गुरु के चरण कमल अपने विश्वामित्र क्या गुरु है उनके इसलिए उनके चरण कमल जिस वो हो पलोटक उनको दबा रहे और बड़े प्रेम पूर्वक भगवान राम बड़े प्रेम पूर्वक सेवा भाव से उनके इस प्रकार से हो करके उनके पैर दबाते है तो बार बार मुनि अज्ञा दी नहीं कहते है कि मुनि ने भगवान राम से बार बार कहा एक बार कहने से नहीं हाँ एक बार कहें तो ये लगे कि बीमन कर रहे थे जहां इन्होंने कहा कि हाँ जाओ छोड़ो तब भग खड़े हुए तो ऐसे करके नहीं वे बार बार मुनि आज्ञा दीनी विष्णु उन्होंने बार बार कहा विश्वामित्र ने कि बस बहुत हो गया अब तुम जाओ सो बहुत हो गया अब तुम जाओ सो कई बार जब कहा तब वे वहां से हटे तो बार बार मुनि आज्ञा देनी रघुबर जाए सैन्य नहीं अब क्रम आगे चलता बताते हैं अब उसके बाद भगवान राम अपने गए जहाँ सैन करने का स्थान था भगवान राम जा करके अपने जाते थे अब उसके बाद क्या होता है तो कहते हैं चाहपत चरण लखनऊ लक्ष्मण जी का काम ज्यादा है अब वो जो है अभी उनका काम खत्म नहीं बीती अब भगवान राम के चरण अब दबा रहे हैं लक्ष्मण जी <coughs> तो चाहपत चरण लखनऊर लाए अब लक्ष्मण जी भगवान राम के चरण कैसे दबा एक और बता दीजिए वो तुलसीदास काफी ताकत लगाते है बताने के लिए भाव व्यक्त करने के लिए की उर् लाए अपने हृदय से लगाए छाती से लगा करके पैरों को दबा रहे हैं ऐसे करते हैं और, और सभय सप्रेम परम सब छुपाए और ये भाव सब इतने उनके मन में है सभय भय भी उनके मन में जैसे पहले भगवान राम को दिखाया तो उनके मन में भय विश्वामित्र जी के तो बड़े के प्रति जैसे भय तो जैसे लक्ष्मण जी के भी बड़े भाई भगवान राम तो उनके प्रति भी लक्ष्मण जी के मन में भय है तो भय सहित उनके चरणों को दबाते सभय और सप्रेम और प्रेम भी है ये दोनों बातें साथ साथ उनके मन में है और परम सच पाए सचु बने संकोच वही तीनों भाव एक साथ आए जैसे दोहे में तीन बातें बताई थी वो कि सप्रेम की सब सप्रेमी सकुच सहित तो जैसे वो तीन बातें थी एक तो संकोच भी प्रेम भी और भय भी ये इतनी इतनी भाव जो है वो बड़े के प्रति रहने चाहिए अभ्यास डालना चाहिए इनका इन गुरुओं गुरु गुरु शब्द जो है वैसे तो गुरु के माने मायने जो शिक्षा देता है पढ़ाता लिखाता है, वो गुरु कहलाता है लेकिन गुरु के माने बड़ा भी है गुरु और लघु लघु मैंने छोटा गुरु के माने बड़ा तो जो जितने भी बड़े लोग हैं उनके प्रति इसी प्रकार से डर का भाव उनके बड़े लोगों के प्रति होना चाहिए उनके साथ प्रेम भी भाव रखे सेवा भाव उनके प्रति रखे संकोच रखना चाहिए उनके साथ तो ये नियम है इस प्रकार के जैसे इसमें बताए इस प्रकार के अभ्यास डालना चाहिए तो अभ्यास डाले और अन्य लोगों को डरा दे क्या ये तरीका है जीवन जीने का इस प्रकार से करो इस प्रकार से रहो तो ये तो सब बातें सिखाने की हैं और सीखने की हैं, तब आती हैं अपने आप से नहीं होती अपने आप से तो समाज में लोग विपथगामी ही हो जाते हैं गलत रास्ते पर जाना समाज का स्वाभाविक स्वभाव है यह समझो कि समाज अपने आप किसी समय सही रास्ते पर आ जाए तो ऐसे नहीं होता उसका स्वभाव तो गलत रास्ते पर जाने ही जाने का है अन्य लोगों को जिन्होंने पहले से ट्रेनिंग पाई है सीखा है कि कैसे रहना चाहिए कैसे व्यवहार करना चाहिए उनका धर्म बनता है कि अन्य लोगों को भी वही शिक्षा दे उनको भी अभ्यास उसी प्रकार का डला भले ही वो दूसरे लोग ये कहेंगे अरे अब जमाना बदल गया अरे अब ऐसा नहीं होता अरे अब वैसा नहीं होता तो भी उनको समझाता रहे कि भाई सब जमाना फिर लाओ वैसे ही वही जमाना ठीक है वही तरीका ठीक है बदले हुए जमाना में जो लोगों ने गड़बड़ कर रहे हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनकी नकल मत करो सही रास्ते पर चलो ये उनको भी समझा और सब अभ्यास करिए बिना अभ्यास वाले नहीं आता अपने आप से नहीं होता अपने आप भी कोई व्यक्ति में अपने आप आ जाएगा समझ अपने आप नहीं आता व्यक्ति को कॉन्सियस रह करके ये सब गुण सीखने पड़ते धारण करने पड़ते हैं तो पुनि प्रभु कहे होता तब तो भगवान भी लक्ष्मण जी से बार बार उसी प्रकार से कहते जैसे जिसे विश्वामित्र तो कहते थे कि अब तुम जाओ सो हो गया बहुत हो गया सो जाकर तो बार बार जब कहते हैं तब जो है पहड़े धरी उर, पद जल जाता तो लक्ष्मण जी वहीं सो गए और वहीं सो गए और धारी उर् पद भगवान के चरणों को हृदय में धारण किए हुए वही सो गए अब एक शाब्दिक लो तो, तो ये हो सकता है कि उन्हीं के जैसे पैर दबा रहे तो दबाते दबाते ही लेट गए और उनके पैर पकड़े पकड़े सो गए साध्य करते तो इस प्रकार हो सकता है वैसे भावात्मक करके ये भी हो सकता है कि भगवान के चरण दबाते दबाते लक्ष्मण जी अपने स्थान पर दूसरे स्थान पर जाकर झान उनके लेटने का स्थान दब हए सोए लेकिन सोते समय भी भगवान के चरणों का ही स्मरण करते रहे हृदय तो में धारण किए रहे मैंने स्मरण करते रहे उन्हीं का स्मरण करते करते सुये तो सोने का नियम भी इसी प्रकार से है कि सोते समय भगवान का स्मरण करते करते सोना चाहिए सोते समय संसार की बातों को सोच करके नहीं सोना चाहिए अभ्यास डालना पड़ता है और जो ज्यादा आयु के हैं है तृतीय आयु में आ गए चतुर्थ आयु वर्ग में आ गए उन लोगों को तो ये विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए कि सोते समय भगवान का स्मरण करते करते सुने उसके लिए युक्तियां निकाली गई आजकल जैसे ही है या तो कोई जब करने वाला हो तो भगवान का नाम जबते जबते सो जाए कोई इस प्रकार कभी करते हैं कि पुस्तकें में जिनमें कि भगवान की महिमा लिखी हुई है गीता इत्यादि हैं या दूसरे और इस प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं उनको किसी को पढ़ते पढ़ते फिर नींद आ जाती तो सो जाते हैं उन्हीं का स्मरण करते उनमें भी भगवान का ही वर्णन है तात्पर्य है कि सोते समय संसार का स्मरण नहीं करना न संसारी व्यक्तियों का स्मरण करना चाहिए न संसार की किसी वस्तु का स्मरण करना चाहिए उनको सबको भुला करके परमात्मा का स्मरण करते हुए सोना हृदय में परमात्मा हो उसी के भाव से भावित होकर के सोएं। इसका संबंध है जीवन के अंतिम क्षण से अंतिम क्षण के माने जब समय शरीर छूटने लगे जब शरीर छूटने लगे तब क्या करना चाहिए हा? वो जो रोज करते आ रहे हैं सोते समय वही उस समय भी होना चाहिए तो जब अभ्यास हो जाएगा व्यक्ति का सोते समय भगवान का स्मरण करते करते सोने का तो शरीर भी छूटने लगेगा तो भगवान का स्मरण करते करते शरीर छूटेगा। नहीं तो फिर तुलसी राशि वाली वही चौपाई सिद्ध हो जाएगी कि जन्म जन्म उन्हें जतन करा ही और अंत राम कहीं आवत ना ही बिल्कुल चौपाई सही यही होगा फिर होगा ये कि कभी की कभी सर जिंदगी में अभ्यास ही नहीं इस प्रकार किया कभी भगवान का स्मरण करते करते सोए ही नहीं आप कैसे अंतकाल में कैसे भगवान नाम का स्मरण आ जाएगा सारे दिन लौकिक कार्यों में लगे रहने के कारण से संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि सोते समय वही बातें याद आती है किसी से झगड़ा हो गया फिसाद हो गया कहाँ सुनी हो गई कुछ ना कुछ तो बातें आप सोए तब वही याद आ रहा उसने ऐसा काल मैं ऐसा मैं कल ऐसा कहूँगा तो ऐसा करूंगा फिर ऐसा करूँगा तो यही करते करते रात में सो गया तो सो गया तो आदत खराब पड़ रही है माना ये जीवन जीने का गलत तरीका है तुटी हो रही यहाँ पर सही तरीका अपनाओ, इनको सब बातों को दिन भर की बातों को भूलो भगवान का नाम याद करो उनका जप करो नाम लेते लेते उनका स्मरण करते करते तब इसलिए कहते हैं की पौड़े धर उद जल जाता उठे लखन निगत सुनी अरुण सिखा धुन का अब रात बस सोते रहे अब सवेरे उठते हैं तो कैसे उठे आप सबसे पहले कौन उठे अब आपको सबसे पहले मित्र को उठना चाहिए पहले वही सोए थे तो जब सवेरा हो तो उससे कहेंगे गुरुजी उठो जल्दी हो गया सवेरा तुम्हारा नंबर पहले लक्ष्मण जी खेल से कहेंगे तुम्हारा नंबर तुम्हारा है अभी हम बात सोए ऐसी बात नहीं करती लौकिक बात नहीं है वहां असभ्यता की बात है वहाँ उनको समझाते हैं सर तो देखो सबको तो तुलसीदास जी कहते हैं कैसे उठे लक्ष्मण जी से उठना शुरू हुआ पहले लक्ष्मण जी पहले उठते हैं भगवान राम से उठते हैं उसके बाद फिर मित्र जी उठते हैं बस इस दोहे में जो है इसका वर्णन करते हैं कहते हैं उठे लखनसी विगत सुने लक्ष्मण जी पहले उठे कि रात बीत गई कैसे मालूम हुआ अरुण सिखा धुन कान कोई ऐसा नहीं उजेला हो गया अरुण सुखा अरुण सिखा मुर्गा मुर्गे बोले तो समझ गए की मुर्गा बोलने के माने अब रात बीत गई ही रात उसी समय उठ जाना चाहिए उठने का समय यह है कि मुर्गा बोलते समय उठे यही ब्रह्म मुहूर्त है उठने का ठीक समय यही है सूर्य उदय होने के बाद उठना तो अभागी लोगों का लक्षण है अभागी जिनके भाग्य फूटे तो वो जब आज सूरज निकलता उसके बाद उठते इसलिए जो है वो जिस समय अरुण से खा कहा साफ कहता है और सही समय उठने का ये है उन्होंने कहा गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान और से से ही बता से ही बता दिया कि राम सुजान वो भी जग गए किनसे पहले जग गए गुरु जी से उठने के पहले जिस विश्वामित्र जी उठे न पावे उसके पहले ही भगवान राम जी उठ कर एक ही दुआई में तीनों के हो गया और गुरु से पहले जगतपथ गुरुवार उठे गुरु जी उसके बाद में ये भी उसी समय उठे वो भी लेकिन जब गुरु उठते है उसके पहले भगवान राम उठ जाते हैं भगवान राम के तो उठने के पहले लक्ष्मण योग जाते हैं क्रम ये अब ये छोटे लोग बड़े लोगों के सामने सेवक की भांत है एक प्रकार सेवक सेवक का, का काम ये है की स्वामी उठे उपलब्ध हो उसके पहले वो तैयार रहे ऐसे नहीं कि स्वामी तो काम में अपने लगा हुआ कि वह सेवक जो वो अपने कुछ कर ही नहीं रहा है वो अपने सो रहा है सब इस प्रकार के नियम नहीं तो इसलिए सेवक का काम एक जगह तो तुलसीदास यही कहते हैं कि सेवक का धर्म बड़ा कठिन है सेवक का धर्म क्या कठिन है कि भाई उसका धर्म ये है कि स्वामी तो आराम करे लेकिन सेवक आराम ना करे है? वो तो अपनी ड्यूटी पे तैनात रहे ये सेवक का धर्म है सबके सेवक धर्म कठोर तो इसलिए जो है उसको जो है वो उसमें मेहनत पड़ती है सावधान देना पड़ता है लेकिन यही करते करते वो सेवक फिर स्वामी बनता है तब तो उसे महानता आती है लेकिन अपने सेवक अपने कठोर धर्म का पालन न करे तो फिर वो जो स्थिति में उसे भी नीचे चला जाए इसलिए उसके उद्धार का तरीका यही है कि वो अपने इस कठोर धर्म का पालन करे इसलिए लक्ष्मण जी भगवान राम के सामने सेवक और भगवान राम विश्वामित्र जी के सामने सेवक इसलिए ये लोग पहले से अपने अपने स्वामी के लिए अपने अपने गुरु की सेवा के लिए सन्नद्ध होकर तत्पर रहते हैं कल दूसरा प्रसंग बाटिका पुष्प वाटिका वाला प्रसंग तो नान्या सत्यं रघुपते हृदय सुमदी सत्यम बदा के समान गवने